पर ब्रह्म परमेश्वर सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे उनके ही असीम कृपा से उस तत्व का जो यथार्थ स्वरूप है वास्तविकता है और उसमें और हमारे स्वरूप में क्या कोई अंतर है अथवा एक है उसी को ही जानने के लिए हम लोग ऋग्वेदी या ऐतरीय उपनिषद को आलंबन करके विचार कर रहे हैं। तो विचार चल रहा था सृष्टि का प्रकरण उस परमात्मा ने जगत का सृजन कर दिया लोकपालों का भी सृजन कर दिया उसके बाद उस लोकपालों के लिए जो आवश्यकता है अन्न उसका भी निर्माण किया तो अन्न की तो उत्पत्ति कर दिया तो अन्न को किसने ग्रहण किया ये विचार चल रहा है तो सारे इंद्रियों ने प्रयत्न तो किया अन्न को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ अंततः ये जो प्राण है प्राण का ही एक विशेष अपान नाम का वायु तो जो अपान वायु है उसने ग्रहण करना चाहा और अन्न को ग्रहण भी कर लिया तो कैसा है इसको लेकर हम लोगों ने विचार किया था आगे श्रुति बता रहे यद वायुर्न्नायुर्वाशा यद वायु जो वायु है वायु का मतलब है ये केवल वायु नहीं लेना समष्टि वायु है उसको हिरण्यगर्भ गर्भ कहते अथवा सूत्रात्मा भी कहते देखिए सूत्रात्मा शब्दों से ही वहां अर्थ आपको मिल जाए कभी कभी उसको ज्यादा प्रयत्न करना अन्यथा शब्द से ही आप थोड़ा विचार करे वहां अर्थ मिल जाता है सूत्र और आत्मा दो शब्द हैं वहां तभी सूत्र आत्मा बन गया तो सूत्र क्या है और आत्मा क्या है यदि समझे आप आत्मा को समझाएंगे सूत्र कहते हिंदी में धागा बोलते धागा और यहां सूत्र कौन है अपचीकृत पंच महाभूतों का नाम है सूत्र इसी को कहते हैं सूत्र कहते हैं और आत्मा तो सर्वत्र है तस्मा हे तस्माद् आत्मना आकाश संबोधा तो आत्मा तो रहेगा हे सूत्र तो हो गया अपंचीकृत पंचम दोनों को मिला दीजिए तो सूत्र सूत्रात्मा उसको कहते सूत्र और ये सारा जगत जो उत्पन्न हुआ माया के द्वारा माया के द्वारा यदि उत्पन्न हो माया में शक्ति भी रहेगी परमात्मा में कोई शक्ति नहीं है ये शक्ति सारी माया की है तो सत्व गुण रजोगुण तमोगुण है तो सत्व गुण को लेकर वहां ज्ञान शक्ति माना जाता है रजोगुण को लेकर क्रियाशक्ति माना जाता है तो ज्ञान शक्ति यदि प्रदान हो गया तभी उसी को ही हिरण्य गर्भ कह दिया रहेगा दोनों प्रदानता को लेकर और क्रियाशक्ति प्रदानता होने चाहिए उसको सूत्रात्मा कहा बस इतना ही अंतर है तो यहां बता रहे जो वायु यहाँ वायु शब्द से लेना अपान जिसने अन्न को ग्रहण किया था ऐसा केवल हम खा रहे अन्न यही अन्न नहीं है उस परमात्मा का सारा जगत ही अन्न है कटुपनिषत में आप लोगों ने श्रवण ही किया है ब्रह्मंच क्षत्र उ भवति धनप नचिकेता को वहां यमराज समझा रहे हे नचिकेत तूने तीसरे प्रश्न के द्वारा आत्म को लेकर जिज्ञासा प्रकट की थी वो आत्म कैसा है सारा जगत को उखा रहे शब्द से आत्मा शब्द का एक अर्थ वो भी होता है सबको खाने वाला सबको खा रहे है आत्मा उस आत्मा को हम लोग क्यों चिंतन करें क्या जरूरत है खाने का मतलब यह नहीं जैसा वहां आता है शास्त्र में जो कर्मी है यहाँ कर्म करके देवलोक में देवलोक प्राप्त करते स्वर्ग आदि और वहां देवताओं का वो भोजन बनता है अच्छा यहां से आपने इतना मेहनत किया परिश्रम किया बड़े बड़े कर्म भी किया स्वर्ग में जाने के लिए और वहां जाकर देवता का क्या हुआ भोजन बन गया इतना मेहनत करके ये भोजन ही बनना है प्रयत्न क्यों किया आपने शास्त्र बता रहे देवतों का भोजन बन गया मतलब एक तात्पर्य होता है सोचेगा कल ही बताया था परसों भोजन का मतलब ये नहीं चवा करके खा रहे करके भोजन का मतलब है उपयोग का साधन इसको भी भोजन कहते थे उपकार या उपकारक जो उपकारक है, एक उपकार्य होता है चेषक कहा पशु को अन्न कहा दिया पशु उपकार कर रहे यजमान को दूध दे रहे इसलिए वो भोजन कहा यजमान को उपकार कर रहे दूध दे रहे गोबर दे रहे गाय इसलिए वो भोजन हो गया और मनुष्य है पशु का भोजन हो गया क्योंकि मनुष्य उसको यजमान है घास दे रहे जल पिला रहे सब कुछ कर रहे उपकार कर रहे देखिये पशु यजमान को उपकार कर रहे और यजमान पशु को उपकार कर रहे तो इसलिए यहां उसको भोग्या कहा खाने मात्र में नहीं वैसे ही स्वर्ग में जो जाते हैं कर्मी वो देवताओं का उपकार होते हैं क्योंकि यज्ञ किया देवता तो अपने आप खाते नहीं है न देवा खादंती पिबंती दृष्टवा त्रिक तो ये जो आहूति के द्वारा देवताओं को दे दिया तो इसलिए मनुष्य ने देवताओं को क्या किया उपकार किया इसलिए भोग्य का इतने मात्र को ना तो लड्डू जैसा खाते वैसा चवाकर नहीं खा रहे वह ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे एक तो कर्म करते भी नहीं और करने वाले भी पीछे हट जाएंगे तो वैसे ही ये आत्मा का ये सारा जगत अन्न है क्योंकि प्रलय काल में सारा जगत को कवलित करता है अपने अंदर समेट लेता है प्रलय का मतलब है सारा जो अलग अलग पदार्थ देख रहे भिन्न भिन्न वो सारा एक ही भाव होना विशेष व्यवहार नहीं होता है ऐसे तो हम लोग भी प्रलय करते हैं, ऐसा नहीं अभी प्रलय से आए अभी सृष्टि के आए ये नित्य प्रलय है सुषुप्ति का नाम है नित्य प्रलय कहा दिया जिस प्रकार प्रलय में कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं होता है मेरा तेरा ये भेद नहीं रहता है वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में ये भेद नहीं है यदि भेद है आप सुषुप्ति में गए नहीं इसका मतलब सुषुप्ति में सारे जो पदार्थों को हमने समेट लिया तो उसी प्रकार प्रलय काल में जो आत्मा है आकाश से लेकर पृथ्वी तक सबको समेट लेता है इसलिए ये अन्न है संसार में दो ही पदार्थ एक अत्ता है एक अन्न है अत्ता का मतलब खाने वाला अन्न मतलब जिसको खा रहे जो दृश्य पदार्थ होता है वो अन्न बनता है जो दृष्टा है वो अत्ता होता है आत्मा तो दृष्टा है और सारा ये जगत है दृश्य पदार्थ है तो दृश्य पदार्थ जो है दृष्टा में ही कल्पित है दृष्टा के अस्तित्व के बिना दृश्य रहेगा नहीं जैसा हमारे अस्तित्व के बिना यहां कल्पित पदार्थ संसार नहीं रहेगा हमारा मतलब शरीर नहीं लेना शरीर को मन को बुद्धि को देखने वाला क्योंकि सबको आप निषेध करते जाइए मैं शरीर नहीं हूं निषेध कर दीजिए क्योंकि मैं शरीर क्यों नहीं है मेरा शरीर प्रयोग करते मेरा शरीर है तो मैं कैसा शरीर बनू निषेध कर दीजिए मैं इंद्रिया नहीं है मेरी इंद्रिया मैं प्राण नहीं हूं क्योंकि मैं प्राण को सत्ता देने वाला हूं मेरा प्राण बोलते मैं प्राण नहीं कहते मेरा मन यही भूल करते मेरा मन बोलते हैं किंतु दुखी हो जाते हैं मैं दुखी हूं अरे तू तो दुख को देखने वाले हो तो दुखी कैसा होगा यही अद्या से ही तादात्म्य हो जाते हैं। उसके बाद विचार करना भूल जाते हैं। क्योंकि विचार करने का एक साधन तो हमारे पास मन है उस मन को हमने कलुषित कर दिया दूषित कर दिया तो दूषित यदि मन हो परमात्मा को कैसा जान सकता है दृष्ट को कैसा पहचान सकता है दृश्य और दृष्ट का बीच में है मन अब ये जो मन भी दृश्य ही है इसलिए मन का झुकाव अपना सजातीय के तरफ से होता है उनके साथ अधिक संग करता है दृष्ट के तरफ से संग नहीं होता है उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है जैसा मांधी जी योग सूत्र में बता दिया है दो मंजिल है नल का एक है ऊपर यदि आप नीचे यदि जल चालू किया ऊपर के मंजिल में जल नहीं रहेगा ऊपर के मंजिल में जल तभी जाएगा नीचे का जो नलका है उसको बंद कर दीजिए तभी ऊपर चढ़ेगा वैसे ही हमारा मन है संसार के ओर निरंतर आहार निसर जा रहे दूषित तो हो रहे अनात्मा पदार्थ के चिंतन में हां अनात्मा पदार्थ के आवश्यकता भी है जितना आवश्यक है उतना जरूर होता है बाद में ये उसके प्रति ये बन जाता है वस्तु के प्रति हावी हो जाता है वो तो उसके बाद जितना भी उसको समझा वो नहीं मानता है वो सीमा से पार होने के बाद कोई वस्तु मानता नहीं अंतः समाप्ति में ही होती इसलिए मन है मन का हम दृष्टा है देख रहे मन को हम बोलते हैं मेरा मन बुद्धि को भी बोलते हैं मेरी बुद्धि करके उसको भी आप निषेध कर सकते हैं मेरी बुद्धि है मई बुद्धि नहीं किंतु आपने आप को आप निषेध नहीं कर सकते कहा जाएंगे निषेध करके कौन निषेध करेंगे उसको चलो उसको भी यदि निषेध करेंगे निषेध करने वाला कौन है इसलिए नहीं कर सकते तो इसलिए सारे जो दृश्य पदार्थ है शरीर से लेकर इंद्रिया है मन है सारा सुसुप्ते में उस आत्मा में लीनों इसी का नाम है खाना अदृश्य करना तो दृश्य पदार्थ है दृष्ट में जाके एक ही भूत हो जाती जैसा हम बोलते हैं लौकिक दृष्टांत से देख लीजिए ये हम लोग खाने वाले हैं अन्न है जिसको खाया जाता है तो भोजन किया इसका मतलब क्या है खाया, खा लिया आप अलग बैठे हैं थाली आपके सामने है भोजन है तब तक कोई बोलेंगे भोजन किया नहीं कहेंगे भोजन जो थाली में रखा हुआ जितना भी भोजन है आपके साथ अभेद कर दिया आपने अंदर स्वाहा कर दिया थाली खाली हो गई तभी बोलते इन्होंने भोजन किया पहले भोजन अलग था भोजन करने वाला अलग था अभी सारा जो भोजन है भोजन करने वाले के साथ एक हो गया अंदर समेट लिया तो वैसे ही सारा जगत है भोजन पहले अलग था और उस भोजन करने वाला दृष्टा लगता प्रलय काल में सब अपना अंदर समेट लेता है इसी का ये नाम है अन्न कहा दिया खाता है तो इसलिए यहाँ बता रहे जो वायु है अर्थात अपान वायु अन्न को खाने वाला भी वही है और अन्न के द्वारा वो जीवन वाला है अन्न के द्वारा ही जीते रहता है क्योंकि जो अन्न खाएगा वही जीते रहेगा तो अन्न के द्वारा ही ये जीवन निर्वाह होता है अपान वायु के द्वारा ही अन्न ग्रहण करता है और अन्न के द्वारा ये शरीर में प्राण टिका है एक दूसरे का पूरक है आ, इतना है अन्न के अपेक्षा जल के महत्व ज्यादा दिया है छांदोज्य उपनिषद में क्योंकि जल भी एक प्रकार का अन्न ही है अन्न का मतलब चावल रोटी मात्र नहीं है गीता मेरे के पंद्रहवें अध्याय में अहम व ईश्वा नरो भूतवा प्राणिनाम देह आश्रिता प्राणापान सामयुक्ता पचामम्यन्नम चार प्रकार का अन्न बता दिया उसमें भक्ष है भोज्य है लेय है उसमें एक पेय भी आता है दूध है जल है सब पेयर रूप अन्न है तो उसमें जो पेयात्मक जो अन्न है वो प्रधान माना जाता है क्यों है आप युक्ति के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं शास्त्र में बता रहे छांदोग्य उपनिषद के छठवें अध्याय में श्वेत केतु को अपने पिता महावाक्य का उपदेश करते हैं इसमें भी एक महावाक्य आएगा तो उसमें वहां त्रिवित्त करण का प्रक्रिया बता दे जैसा पंचीकरण है वैसा त्रिवित्त करण का उसमें बता दिया हे सौम्य अन्नमयहा मनहा आपोमयहा प्राण यहां श्रुति बता रही है अन्न के द्वारा ही ये प्राण जीवित रहता है और वहां मता रहे आपोमयहा प्राण ऊपर ऊपर से मालूम पड़ रहे दोनों श्रुतियों में विरोध जैसा विरोध नहीं कभी विरोध नहीं हो सकता है आपोमया प्राण बता दिया है छांदोग्य में तो आपा भी क्या है अन्न ही है ना का अन्न है अन्न में एक प्रदान होता है एक गौण भी होता है जैसा अलौकिक दृष्टि से देख लीजिए हम भोजन करते भोजन किसको कहते हैं अनेक पदार्थों को जो खा रहे एक को नहीं बोलते रोटी भी है चावल भी है दाल भी है सब्जी भी है फाफड़ आचार सब सबको मिला भोजन कहते हैं। अभी उसमें देखे कुछ प्रदान भी है कुछ गऊण भी है अभी किसी को भोजन को बुला दीजिए उसके सामने आचार रख दे खा लीजिए करके उखाएगा नहीं खाए तो भी बीमार हो जाएगा अभी ये सभी भोजन में मुख्य कौन है रोटी आदि मुख्य हो जाते हैं वैसे ही यहां चार प्रकार का भोजन में इस शरीर में मुख्य है पेयात्मक अन्न माना जाता है या आप युक्ति से भी सिद्ध कर सकते छोटा सा बालक है और वो जीवित रहता है पेयात्मक अन्न से ही है माता के दूध से गाय का बचड़ा देके उसको घास कहा खिलाते हैं और दूध ही पीता है इसलिए वहां आपो वही प्राण कहा गया वो आप भी क्या है अन्न ही है वो जो अन्न है मुख्य रूप से प्राण का पोषक माना जाता है और जो अम अन्न खा रहे हैं, ये मन का पोषक माना जाता है वहां बता दिया है अन्नमय मना अन्नमय मतलब अन्न से ही मन की उत्पत्ति नहीं लेना अन्न से मन बनता नहीं है। क्योंकि जो वेदांति हैं, उनको पता है मन बना है ये जो आकाश आदि सत्वगुण है उनका समष्टि से बना है आकाश है वायु है जल है तेज है पृथ्वी इनका सभी सत्वगुण मिलके मन बना है समष्टि और वेष्टियों से हमारे ज्ञानेन्द्रिया बने वृष्टि बोल तो अलग अलग अलग अलग से हमारे एक एक इंद्रिया बने और सभी मिलकर के हमारा मन बना है ठीक है मन तो बन गया वो मन टिकता किस है से? ये मन की पंद्रह कला माने परमात्मा में कोई कला नहीं निष्कलहा निरंजनहा है सारे कलाओं से रहते तो भी बोलते षोड़श कला पुरुष ये शास्त्र कुछ का कुछ बोलते पता नहीं एक तरफ से बोल रहे निष्कलहा निरंजन बोल रहे एक तरफ से बोल रहे झोड़शा कला पुरुष प्रश्नोपनिषद में भी छांदा में इसलिए जो कला है वास्तव में उस आत्मा की नहीं कला का मतलब पार्ट अवयव क्या निरवयव आत्मा में कला कहां से आएगी संभव नहीं तो श्रुति ने कैसा कहा ये उपाधि के साथ कला उसमें आरोपित कर दिया वास्तव में कला नहीं ये कला है मन का धर्म है तो इसीलिए वहां श्वेत के तु को कहा दिया अन्नमया मन अन्न के द्वारा ही मन क्या है वृद्धि को प्राप्त करता है पुष्ट हो जाता तो जिज्ञासु श्वेत के तु ने प्रश्न किया देखिए जिज्ञासा होनी चाहिए जिज्ञासा के बिना हम जिज्ञास तत्व में जाके स्थित नहीं हो सकते जिज्ञास में जाके स्थित हो गया उसके बाद कि पुनरपि जननम पुनरपि मरण चक्कर से छूट जाएंगे जिज्ञास कहते हैं जिज्ञास का, का विषय जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा बाह्य पदार्थ के नहीं अता तो ब्रह्म जिज्ञासा उसको जानने की इच्छा तो जानने की इच्छा है इच्छा का एक विषय होता है उसी का नाम है जिज्ञासा वो कौन है? परमात्मा है आत्मा है तो इसलिए वहां जिज्ञासा प्रकट किया भगवान आपने तो बता दिया अन्नमयः मनः ये मुझे समझने नहीं आ रहे अन्न से कैसा मन बन रहे कैसे वृद्धि को प्राप्त हो रहे मुझे युक्ति के द्वारा आप समझा दीजिए तो पिता ने कहा हे सौम्य यदि आप इसको जानना चाहते हो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं पंचदश आहानी पंद्रह दिन तक भोजन मत करो इधे चा पर्याप्त जल पी ले लो ऐसा बात नहीं नहीं तो बनेंगे राम नाम, नाम सत्य हो जाएगा खूब जल पी लो जितना भी चाहिए उतना जल पीते रहो पंद्रह दिन तक भोजन मत करो पिता के वचन के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया तो पंद्रहवें दिन में जाके पिता के सामने उपस्थित हो गए पिताजी बता रहे हे सौम्या तूने गुरुकुल में ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब अध्ययन किया सुनाओ? तो बोलते पिताजी मुझे एक भी भान नहीं हो रहा है तो इसका मतलब तूने अध्ययन नहीं किया ऐसी बात नहीं क्योंकि मन की जो कला है धीरे धीरे धीरे क्षीर्ण हो गई और उसके बाद पिता ने कहा तुम धीरे धीरे भोजन करके कुछ दिन के बाद मेरे पास आ जाओ वैसा ही सही किया पिताजी ने कहा अभिवेद सुनाओ सारा सुना दिया तभी वहां दृष्टांत के द्वारा पिताजी उनको समझा रहे सौम्या जिसे एक विशाल जो अग्नि है उसके अंदर जो भी कुछ डाले सब भस्म कर देती और जैसा जैसा ईंधन डालना बंद कर दिया अग्नि धीरे धीरे शिथिल हो जाती है और अंततः एक अंगारा अचोट सा रहता है जो विशाल अग्नि है वो तो जलाने में समर्थ है नाश करने में समर्थ है किन्तु चोट सा अंगारा है जला तो सकता इतना कुछ नहीं कर सकता और उसी अंगारे में अब धीरे धीरे एका-एक एक नहीं धीरे धीरे ईंधन डालते रहे वही जो अंगारा एक दिन विशाल अग्नि बन जाएंगे वैसे ही सोम्य मन की जो कला है चौदह धीरे धीरे लुप्त हो गई क्योंकि अन्य ईंधन आपने नहीं डाला और अनुरूप ईंधन डालते धीरे धीरे वो कला वैसे ही हो जाती अतः हाँ ये जो कला है अन्न की है इसलिए शास्त्र बार बार कहा रहे आहार शुद्ध सत्वशुद्धि सान्द्रज्य में बता रहे आहार शुद्ध होना चाहिए पवित्र होना चाहिए क्योंकि उसी आहार से ही मन की कला बन रहे मन की कला यदि अच्छा बनना हो आहार भी अच्छा हो और यदि दूषित आहार है अपवित्रहार यदि कहे तो कला भी वैसा ही बनेंगे क्या ये जो अपवित्र कला विशिष्ट मन के द्वारा पवित्राणाम पवित्रम वो मंगलाना च मंगलम क्या उस भगवान का हम स्मरण कर सके संभव नहीं तो इसलिए अन्न की पवित्रता बता दिया है तो अन्न के द्वारा ही मन की वृद्धि मानी जाती है और जल के द्वारा प्राण की अस्तित्व है जो हम अन्न खाते हैं तीन भाग में विभक्त होता है स्थूल सूक्ष्म है और अत्यंत सूक्ष्म यह तो स्थूल भाग है मध्यम भाग है सूक्ष्म भाग है स्थूल तो पता है मल रूप से निरंतर बाहर जाता है मध्यम भाग है अन्न का वो मांस बनता है और अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वो मन का पोषक बनता है मन में जो वृद्धि है चिंतन करने का सामर्थ्य देता है ये तीन प्रकार का माना वैसा ही जल भी वैसा है स्तूल जो जल है मूत्र रूप से जाता है मध्यम जल है वो रक्त बनता है और सूक्ष्म जल है ये प्राण को पोषक करता है इसलिए जल को प्राण का वस्त्र माना है बृहदारण्य उपनिषद में जो प्राणोपासक होता है वैश्वानर उपासक होता है वो जो भोजन करते समय पहले वे आचपन करता है बाद वे आचपन करता है सबसे बड़ी उपासना माना है शास्त्र में उपासना का मतलब क्या है अतस्विन तृष्टि दृष्टि बदलना आपका भोजन जो हम कर रहे हैं उपासना कर सकते उसी समय में क्योंकि जो भोजन है हम आहूति दे रहे भगवान स्वयं बोल रहे हैं अहम वैश्वा उसको आहूति दे रहे इसमें यज्ञ की दृष्टि करनी चाहिए शास्त्र में बता दिया यज्ञ का मतलब क्या है देवता को उद्देश करके द्रव्य का त्याग करना इसी प्रकार ये सामने हमारे जो द्रव्य है जो भी रोटी है चावल उसी को अंदर बैठा हुआ जो वैश्वानर को लक्ष्य करके त्याग करना ऋष्वर्य के यज्ञ में ऋत्विक होते चार इसी प्रकार ये हमारे है ऋत्विक के समान है उससे जो दे रहे प्राण को आहुती अर्थात वैश्वानर को मान लीजिए किसी को कोई अतिथि है अतिथि आ गया आपने खूब भोजन सब कुछ खिला दिया वस्त्र भी दे दिया उसको जल यदि नहीं दिया तो ये प्राण का वस्त्र है जल माना जाता है तो इसलिए पहले भी आचमन करते हैं और उसके बाद प्राण में वहां बताया प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा पांच आहुति देती है एक एक आहुति में सारा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है चांदग्य में बता दिया और उसके बारे ऐसा विधान वाग्यता भुंजीता मौन होके भोजन करें यज्ञ का फल मिलना हो क्यों ऐसा जैसे कोई यज्ञ करता है उस यज्ञ के समय में ऋतविक बीच में बोल नहीं सकता किंतु तो आजकल चलते अनुष्ठान भी रुद्राभिषेक कर रहे इधर से पूर्ण से हलो कर रहे शायद भगवान को पून कर रहे होगा किंतु तो ये नियम नहीं यज्ञ में बहुत नियम होता है वो बोल नहीं सकता बीच में तो यदि बोलने से वो त्रुटि मानी जाती यदि बोलना भी उसको कुछ नियम बता दिया आचपन करके उसके बाद करें तो वैसे ही हम यज्ञ कर रहे वैश्वान राग्नि में आहुति दे रहे मौन होके आहुति देते रहिए संभवता प्रत्येक जो ग्रास डाल रहे चिंतन कर दे, अपना आराध्य का तो अंतिम में भोजन समाप्त हो गया पुनः आचपन कर दीजिए पहले भी अपने वस्त्र के द्वारा और अंतिम में भी जैसा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध पूजा होती है वैसा तभी एक ये यज्ञ का फल मिल जाता है भोजन में जितना भी दोष है सारा निवृत्त होता है मान है तो कहने का तात्पर्य ये है ये जो हमारा प्राण है ये प्राण है वही अन्न को ग्रहण करता है और अन्न के द्वारा ही ये जीवित रहता है और यह अपान वायु है प्रसिद्ध है तो यहां तक श्रुति ने बता दिया इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाया कोई अलग नहीं अपनी ही कहानी सुनाया अपनी ही ये कहानी है क्यों श्रुति धीरे धीरे वहां पहुंचाना चाहती जैसे कोई बच्चे को एक-एक बोल नहीं सकता धीरे धीरे जैसा आपको यात्रा करना है दूर पैदल गोमुख में जाना है और ऊपर से कोई आ रहे नीचे से जा रहे कितना दूर है आपका बहुत दूर है वो वही हतोत्सव हो जाएगा उसको कहना वही पास में है जाओ थोड़ा थोड़ा जाएंगे वहां थक जाएगा दूसरे से पूछेंगे कितना थोड़ा अरे ये पास है जाओ तो धीरे धीरे वहां पहुंच जा सकता है वैसे ही यहां धीरे धीरे जिज्ञासु साधक को वहां ले जा रहे देखिए यहां तक श्रुति ने ये बता दिया सबसे पहले इशारा भूतों का आश्रयभूत लोकों की सृष्टि किया अम्बा है मरा है मरिची लोगों को सृजन किया उसके बाद उस लोगों को देखने वाला पालन करने वाले लोकपालों को भी सृजन कर दिया और उसके बाद लोकपालों का जो साधन करण समस्त इंद्रिया को भी निर्माण कर दिया और लोकपालों को प्रवेश करने के लिए बोल दिया इंद्रिया का अभिमानी होकर बैठ गए और शरीर भी बना दिया सब कुछ हो गया उनको अन्न भी बना दिया जैसा मान दीजिए कोई मालिक है उन्होंने मकान बना दिया मकान भी बना दिया देखपाल करने वाले भी रख दिया सब कुछ रख दिया अभी ये मालिक उसके अंदर ना रहे वो अपने आप में झगड़ा करते इधर उधर करेंगे वैसे ही परमात्मा ने सोचा में सब कुछ बनाया लोकपाल भी बना दिया इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता भी बना दिया अब ये जो मकान है मकान का मतलब इस शरीर इसी का एक नाम है ब्रह्मपुर भी कहा दिया शरीर का नाम है ब्रह्मपुर क्यों ब्रह्मपुर कहा दिया ब्रह्मणाहपुरा ब्रह्मपुरा ब्रह्म जिसमें निवास करता है उसका मकान है ये शास्त्र में शरीर को निंदा भी की है प्रशंसा भी की ऐसी नहीं जितने निंदा की है उतने प्रशंसा भी की है निंदा इसलिए किया है उस शरीर के प्रति मोह होकर तुम शरीर में अटको मत यदि अटकेंगे तो तुम भटक जाएंगे और भटक जाए तो तुम लटक जाएंगे संसार में इसलिए वहां निंदा की प्रशंसा इसलिए किया है अनित्य शरीर होने पर भी ये मंदिर है इसमें एक परमात्मा बैठा है उसको तुम खोजो मैत्रियु में बता दिया है देहो देवालया प्रोक्ता स जीवा केल शिव अ निर्मल त्यजेरज्ञान निर्मल सोहम बोल रहे देहो देवालया प्रोक्ता ये देह कोई सामान्य नहीं है देवालय मतलब मंदिर है मंदिर की महत्ता कब तक जब तक उसमें कोई ना कोई भगवान हो तब तक मंदिर की अन्यथा आप विशाल मंदिर बना के रख दीजिए मूर्ति स्थापित नहीं कर, जो कोई भी नहीं जाएंगे मंदिर की महत्ता है उसमें भगवान हो तभी देवालय माना जाए अन्यथा देवालय कैसे रहेंगे वो आलय रहेगा केवल चमगा है अन्य कोई घुस जाएंगे तो वैसे ही शरीर को कहा गया देहो देवाल प्रोक्ता अच्छा इस मंदिर में कौन देवता बैठे है सजीवा केवल अशिव ये जीव है शिव स्वरूप है जीव और शिव में कोई भेद नहीं है जो जीव और शिव में भेद नहीं हो तो शास्त्र क्यों बता रहे भेद शिव को हम ईश्वर मानते परमात्मा मानते जीव को जन्म मानते भेद तो है ही है बस उतना ही भेद है स्कंदोपनिषद में बता दिया है जीव ईशयोर को भेद जीव और ईश्वर में भेद है तो किसको लेकर तो वहां दृष्टांत बहुत सुंदर दिया ब्रीही तंडुलरिवा वह और तंडुल तंडुल्रीही कहते हैं धान को और तंडुल मतलब जो छिलका से रहित हो गया अच्छा धान और तंडुल में अंतर कितना है जो छिलका है उसको धान कहते हैं और छिलका हटाने के बाद उसी को ही तंडुल कहा दिया धान कोई अलग है तंडुल कोई अलग ऐसी बात नहीं तो वैसे ही छिलके से रहित हो गया वो शिव है छिलका से युक्त हो गया जीव है अभी देखिये वहां भी देखे आप तंडुल बनाते हैं दो दो बार पॉलिश करते हैं कभी एक बाहर का छिलका है उसके ऊपर का परत भी निकालते किंतु यहां जो गृह में एक नहीं है पांच पांच छिलके पड़े हैं सबसे बाहर का जो है अन्नमय कोष है और उसके बाद प्राणमय कोश है दूसरा छिलका है और तीसरा है मनोमया चौथा विज्ञानमय और पांचवा है आनंदमया तभी जाके उसके अंदर आनंद रूप जो तंडुल है वो प्राप्त हो सकता बस यही शिव और जीव में भेद माना है इसलिए वहां कहा दिया देवालया दे प्रोक्ता सजीवा केवल अशिव अच्छा जीव यदि शिव स्वरूप है अनुभव क्यों नहीं आ रहे कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार नहीं मैं शिवस्वरूप हूं मैं जीव हूं मैं पापी हूं मेरा जन्म हुआ है चलो अनुभव तो नहीं आ रहे शास्त्र बता रहे बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं इसी का नाम है अभिनिवेश शास्त्र में इसका अभिनिवेश संज्ञा दिया मैं मरने वाला हूं मेरा जन्म हुआ है मेरा अस्तित्व समाप्त होगा अभिनिवेश तो यदि ये जीव शिव स्वरूप है अनुभव में क्यों नहीं आता है उसल वहां स्मृति बता रहे तेजेद अज्ञान निर्मल्यम जैसा सावन मास में आप दर्शन करने जाइए काशी में वह शिव जी का दर्शन नहीं होगा पूरा निर्मल्य पढ़ा रहा था ऊपर और यदि उस पिंडी को आप देखना है उस निर्मल्य को हटाना पड़ेगा अन्यथा ऊपर निर्मल्य ही देखेगा भगवान शिव जी का दर्शन नहीं होगा तो वैसे ही यहां निर्मल्य कौन है अज्ञान रूप निर्मल्य है अच्छा वहां तो तो निर्मल्य बेलपत्र आदि हटा सकते हैं, अज्ञान निर्मल्य हटाना बहुत कठिन है असंभव नहीं है कठिन हो सकता है संसार में कोई भी असंभव नहीं जीव के अंदर इतनी सामर्थ्य है इतनी सामर्थ्य है क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है वो असमर्थ कैसा होगा उसके लिए कोई असंभव कैसा हो सकता है असंभव हम बना दिया एक तो बाहर से परिसर ने बना दिया जन्म होने के बाद माता पिता ने जन्म तो दे दिया अच्छी बात है किंतु उसको ऐसा बना दिया तुम जीव आये तुम अमुक पुत्र हो ऐसा डाल दिया एक तो पहले का संस्कार उसके ऊपर और भी मजबूत हो और दूसरे एक माता बता रहे तुम जीव नहीं हो तुम परमात्मा हो ये श्रुति माता इसलिए पहले से पड़ा हुआ संस्कार है इतना मजबूत हो गया वो जल्दी हटता नहीं असंभव नहीं इसलिए बता रहे तेजेद अज्ञान निर्मल्यम अज्ञान रूप निर्मल्य को हटा दीजिए और सो हम भावेना तत्व से सो मतलब तत्व अहम मतलब तम तो इस भाव से हम ब्रह्मास्मि रूप से चिंतन करो इसलिए देह का भी महत्ता है ऐसा नहीं बहुत लोग आक्षेप करते आप लोग वेदांति शरीर को बिल्कुल उपेक्षा करते ऐसा नहीं शरीर की स्तुति भी किया है महत्ता भी बता दिया है शरीर माध्यम शरीर ही का है सब साधन का मूल है यदि शरीर ना हो तो शरीर के अंदर रहने वाला जो शारीरिक तत्व को भी हम नहीं पहचान सकते इसलिए शरीर का महत्व है तो इसलिए उस परमात्मा ने सब कुछ देखा है मैंने सब कुछ किया ये शरीर भी बना दिया और शरीर के अंदर इंद्रिय भी है उसके अधिष्ठात्री देवता भी किंतु इस शरीर का मालिक अभी तक कोई है ही नहीं इसलिए मुझे प्रवेश करना इनमें जैसा कोई यजमान ने मकान बना दिया मालिक ने मकान खूब बना दिया और वो यदि प्रवेश ना करे वो मकान अस्त हो जाएगा सब कुछ है उसमें वैसे ये शरीर रूप बनाने के बाद उन्होंने विचार किया मेरे बिना ये ठीक ठीक से नहीं चलेगा इसलिए मुझे प्रवेश करना चाहिए उसको लेकर श्रुति बता रहे स ईक्षता कतम नु इदम मद्रते सी सतरेण प्रपथ्या स का मतलब उस परमात्मा जिसने सारा पहले जगत को उत्पन्न किया लोगों को लोक लोकपालों को निर्माण किया और उसके बाद अन्नाजी की उत्पन्न किया उची परमात्मा ने ईक्षत अर्थात एक क्षण किया एक क्षण का मतलब विचार बहुत लोग आक्षेप करते हैं पूरा पक्ष ने किया है परमात्मा ने एक क्षण कैसा किया विचार कैसा किया अरे विचार किससे किया जाता है मन से क्या सुषुप्ति में आप कोई विचार कर सकते हो नहीं कर सकते क्योंकि सुषुप्त में मन नहीं है तो विचार करने के लिए आपको केवल मन नहीं है शरीर भी चाहिए तो शरीर चाहिए मन चाहिए तभी विचार कर सकते उस परमात्मा ने यदि विचार किया उसका शरीर कहां है मन भी है नहीं तो विचार कैसा किया ऐसा आक्षेप करने वाले कर सकते किंतु परमात्मा है सर्वसमर्थ है श्रुति में बताया पश्यत्य चक्षु शृणोत्यकर्ण बिन पद पग कामाण में भी बता दिया। पश्यति अचक्षु बिना चक्षु के द्वारा देख सकता है शृणोत्याण कान के बिना सुनता और परमात्मा को विचार करने के लिए कोई शरीर आवश्यक शरीर भी चाहिए माया ही उसका शरीर है मायाम माया सर्वसंभव सब कुछ संभव तो माया को अपना वशीभूत करके उसके द्वारा विचार किया क्या विचार किया उन्होंने मैंने लोगों को निर्माण किया अंबा है मरो है मरीची आदि अतः सारा ब्रह्मांड को मैंने बना दिया और लोगों को देखने वाले देखपाल करने वाले लोकपालों को भी मैंने उत्पन्न किया और लोकपाल भी जाके वेष्टि शरीर में प्रवेश किया तत्त इंद्रिय के अभिमान होकर सूर्य है नेत्र में अग्नि है वाघ में अलग अलग में। और उन देवतों के लिए अन्न का भी निर्माण कर दिया किंतु अभी तक ये मकान का कोई मालिक है ही नहीं ये तब सेवक हो गए मालिक के बिना ये मकान चलेगा नहीं ये विचार किया किसने ईश्वर ने यही सूची बता रहे सा एक क्षता कतम इदम ये जो सामने शरीर है मधृते मेरे बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए अवश्य हां इसमें मुझे प्रवेश करना पड़ेगा और इसमें एक विशिष्टता देना पड़ेगा प्रवेश करके ये सारा विचार किया अच्छा ये परमात्मा प्रवेश कैसा किया क्या परमात्मा आपका सावयवा है परिचिन्न है निरवयवा है इसमें अनेक प्रकार की शंका उत्पन्न होती यही बात बृहदारण्य में भी उठा दिया और इससे पीछे जो तैतरे उपनिषद है वहां भी तदैव सृष्टवा वहां भी विचार किया तो कैसे प्रवेश किया किस प्रकार प्रवेश किया इसको लेकर हम लोग कल विचार पूर्णमिदं ओं पूर्णमदापूर्णमुदच्य पूर्णमाधा पूर्णमेवशिष्य शांति शांति शांति